देवी भागवत ग्यारवा स्क्राजापत्य आदि व्रतों का वर्णन अब चांद्रायण विधि बतलाते हैं कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करें और शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ावे अमावस्या तिथि को कुछ भी न खाए चांद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए इस व्रत में त्रिकाल स्नान करने का नियम है विप्र प्रातः काल स्नान करने के पश्चात अपना करके मध्यान्हें ग्रे इसको शिशु चंद्रायण कहते हैं संयम पूर्वक रहकर दिन के काल में हविष्य के आठ आठ ग्राथ भोजन करे यह यति चांद्रायण व्रत कहलाता है रुद्र आदित्य और वसुगण तथा मरुद्गण एवं पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं विधि पूर्वक किया हुआ यह व्रत सात रात में शरीर के भीतर रहने वाली त्वक अशुक पिछित अस्थि मेद और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है यह एक एक धातु सात रात्रियों में पवित्र हो जाती है इसमें कोई संशय नहीं इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कर्म का अनु, अनुष्ठान करता रहे इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है अंतकरण को शुद्ध करके सत्यवादी और बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है तभी पुरुष अपने संपूर्ण कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है संपूर्ण कर्मों से रहित होकर तीन रात तक उपवास करे अथवा तीन रात तक नियम का पालन करे तदनंतर कार्य आरंभ करे इस प्रकार पुरुष चरण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है जिससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं गायत्री के पुरस्कार से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विशाल पापों का उच्छेद करने वाली गायत्री की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी मंत्र के जापक को चाहिए कि आरंभ में देह को शुद्ध करने वाले व्रत का आचरण करे तत्पश्चात पुरस्चरण प्रारंभ करे वही सम्पूर्ण फल का अधिकारी होता है इस प्रकार पुरुष चरण का यह गोपनीय विधान तुम्हें सुना दिया इसे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसे श्रुतियों का सार बतलाया गया है